अनुष्का ने कहा सर ये पुलिस वालों ने हमें भेजा है उन्होंने पहले ही इसे चेक करके भेजा होगा अब क्या हम लोगों को दोबारा से चेक करना ज़रूरी है क्या हर्षित ने एक फ़ाइल उठाकर अपने सामने रखते हुए अनुष्का को जवाब दिया इस केस में अगर उन्होंने कुछ मिस कर दिया हो तो अच्छा होगा हम लोग दोबारा से चेक कर लें और वो लोग इन फाइल्स को किरण पंडित के ऑफिस से डायरेक्ट यहाँ लेकर आए वो इसे एविडेंस डिपार्टमेंट में भी नहीं ले गए तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इसे अच्छे से चेक किया होगा हाँ विक्रांत ने भी फाइल्स का एक बंडल उठाते हुए कहा और अगर उन लोगों ने इसे चेक भी किया होगा तब भी उन्हें इसमें से कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी फिर चलिए करते हैं अनुष्का ने भी एक चेयर खींचकर अपने टेबल के ठीक सामने लगा लिया और फिर उस पर बैठकर फाइल्स के एक एक पेपर को गहनता से देखने लग फाइल्स के भीतर किरण पंडित के ऑफिस से रिलेटेड हजारों पेपर मौजूद थे और ये सभी पेपर्स बैंकिंग टर्म्स और काफी अजीब अजीब से डेटा से भरे हुए थे इन पेपर्स को चेक करना वाकई में काफ़ी मेहनत का काम था विक्रांत ने उन दोनों को खास वार्निंग देते हुए समझा दिया था कि एक भी सिंगल पेपर छूटना नहीं चाहिए एक एक लाइन एक एक वर्ड सब पढ़ना है कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए अब अगर इतनी एकाग्रता से ये लोग इन पेपर्स को चेक करेंगे तो निश्चित रूप से आज दोपहर से पहले ये लोग कतई फ्री नहीं होने वाले जब ये लोग काम कर रहे थे तो उसी बीच में पुलिस वालों की तरफ से इन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट भेज दिया गया था ब्रेकफास्ट पहुँचने के एक टाइम तक यहाँ पर हर्ष भी वापस आ चुका था उसने फ्लैट्स की गुम हुई चाबियों की इन्फॉर्मेशन के साथ ही और भी कई नई इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया और हर्षित फिर इस नई इन्फॉर्मेशन को चेक करने के काम में लग गए जबकि विक्रांत अभी भी उन फाइल्स को चेक करता रहा पहले तो विक्रांत को लगा था कि किरण बैंक के क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में काम करती है ऐसे में हो सकता है कि सीरियल मर्डर केस का रियल इस्टेट इंडस्ट्री से कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर हो सकता है खासतौर पर घर खरीदते समय ऐसे में उसने डिसाइड किया कि अगर किरण पंडित के ऑफिस फाइल्स में कहीं भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो वो मुझे खोज के निकालना है लेकिन काफ़ी देर तक उन पेपर्स को खंगालने के बाद भी विक्रांत को किरण पंडित के पेपर्स में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला लेकिन विक्रांत कभी भी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता है ऐसे में आखिरी पल तक उम्मीद बनाए रखने के साथ वो किरण पंडित के एक एक पेपर को चेक करता रहा जब उसने फाइल्स के लगभग सभी पेपर्स को चेक कर लिया तब उसके हाथ एक संदिग्ध पेपर लगा ये पेमेंट करने का रिक्वेस्ट लेटर था और इसमें बाकायदा बैंक की मोहर भी लगी हुई थी पेपर के हेडर में साफ तौर पर मिसेज किरण पंडित लिखा हुआ था और इस पेपर में आगे लिखा हुआ था कि किरण पंडित को बैंक को 12,700 रुपए वापस करने था विक्रांत को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किरण ने किसी दूसरे बैंक से पैसे क्यों लिए जबकि वो दूसरे बैंक में काम करती थी इसी उत्सुकता में उसने बड़े ध्यान से इस पेपर को पढ़ा और फिर कुछ ही सेकेंड में उसे एक बड़ी प्रॉब्लम समझ में आ गई उस लेटर पर जो डेट पड़ा हुआ था वो पिछले महीने का था लेकिन किरण पंडित की मौत हुए तो तीन महीने से ज़्यादा का समय हो चुका था इसका मतलब ये है कि ये लेटर किरण पंडित की मौत के बाद भेजा गया है क्या ऑफिस में बैठे बैठे अचानक से विक्रांत चिल्ला पड़ा फिर से लॉकर अनुष्का ने जवाब दिया हाँ किरण पंडित ने सिटी पर्सनल बैंक अजमेर में लॉकर रेंट पर लिया हुआ था डेट थी इक्कीस अक्टूबर उसने एक महीने का रेंट पे किया था क्योंकि बैंक में एक महीने का लेट पेमेंट अलाउ है इसलिए उस एक महीने के लेट पेमेंट के साथ ये पेमेंट रिमाइंडर भेजा गया था विक्रांत ने फिर उत्साहित होते हुए कहा इक्कीस अक्टूबर तो किरण पंडित के मरने के एक हफ्ते पहले की डेट है ना? क्या कुछ उन्हें लॉकर में इम्पोर्टेंट कुछ रखा हुआ है अजमेर शहर की दूरी यहाँ से तकरीबन सौ किलोमीटर है हर्षित ने लैपटॉप पर देखते हुए कहा लेकिन एक चीज़ ये नहीं समझ में आ रही कि किरण पंडित ने अजमेर में जा बैंक लॉकर रेंट पर क्यों लिया अनुष्का ने फिर कहा रिकॉर्ड के अनुसार किरण पंडित 21 अक्टूबर को अपने ऑफिस नहीं गई थी अब मैं उसकी कंपनी में जाकर इसका रीज़न पता लगाती हूँ उसने कोई छुट्टी ली थी या फिर बिना बताए ऑफिस से गायब थी ये भी पता करना बहुत ज़रूरी है एक मिनट विक्रांत ने कहा अनुष्का तुम अजमेर पुलिस के पास फ़ोन करो और उनसे इस लॉकर के बारे में पता लगाने के लिए कहो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि किरण पंडित ने इस लॉकर में रखा है ओके ठीक है अनुष्का ने तुरंत ही अजमेर पुलिस के पास कॉल कर दिया विक्रांत ने उस लेटर की तरफ देखते हुए संदेश से भरे लफ्जों में कहा किरण पंडित अपनी मौत से पहले अजमेर गई थी लेकिन केशव केशव का क्या हर्षित तुम जरा केशव के बारे में पता लगाओ कि 21 अक्टूबर को वो कहाँ पर था ओके हर्षित ने तुरंत ही कंप्यूटर पर सर्च करना शुरू कर दिया और फिर कुछ ही सेकंड में उसे जवाब दिया सर केशव ने बताया कि उसकी पत्नी की मौत के पहले वो दोनों साथ में अजमेर गए थे वो वहाँ पर किसी दोस्त से मिलने के लिए गए थे फिर विक्रांत ने अपनी भॉई टेडी करते हुए कहा लॉकर और दोस्त आखिर चल क्या रहा है ये रुके मैं जाकर केशव से पूछता हूँ हर्षित ने तुरंत ही अपने लैपटॉप को बंद करते हुए कहा अब ये मैटर काफी सीरियस होता जा रहा है हर्षित भी काफी कंफ्यूज नजर आ रहा था हालांकि विक्रांत ने हाथ से इशारा करते हुए हर्षित को रुकने के लिए कहा तुम रहने दो मैं जाकर खुद उससे बात कर लेता हूँ तब तक तुम ये लॉकर के बारे में पता लगाने की कोशिश करते रहो इसके बाद विक्रांत यहाँ से सीधे ही जेल गया और जहाँ पर केशव को रखा गया था वहां पहुँचने से पहले विक्रांत ने लोकल पुलिस को ये इन्फॉर्म कर दिया था कि वो केशव को इंटेरोगेट करने जा रहा है ऐसे में लोकल पुलिस ने जेल पुलिस से बात करके केशव के इंटेरोगेशन का पूरा इंतजाम कर दिया था जेल पहुँच विक्रांत सीधे उस इंटेरोगेशन रूम में चला गया जहाँ पर केशव को रखा गया था उसने केशव से सीधा सवाल किया केशव मुझे साफ साफ बताओ कि अजमेर में क्या हुआ था तुम अपनी वाइफ के साथ वहाँ क्यों गए थे ऑफ़िस के बाकी लोगों को भी इस इंटेरोगेशन के रूप में रखने के लिए विक्रांत ने हर्षित को कॉल पर रखा हुआ था और फ़ोन को स्पीकर मोड पर भी डाल रखा था ताकि वो लोग भी केशव की सारी बातें सुन सकें अजमेर विक्रांत का सवाल सुनकर केशव कन्फ्यूज़ नज़र आ रहा था उसने कुछ पल याद करने की कोशिश की और फिर सवाल किया आप एग्जेक्टली exactly किस टाइम की बात कर रहे हैं हम तो अक्सर अजमेर जाते रहते थे वहाँ पर कई पब्लिशिंग हाउस भी है न तो वहाँ आना जाना लगा रहता है हमारा मैं ख़ास तौर पर अक्टूबर की बात कर रहा हूँ 21 अक्टूबर को तुम किरण के साथ अजमेर गए थे किरण की मौत के ठीक एक हफ्ते पहले बताओ वहाँ क्या करने गए थे तुम लोग विक्रांत ने केशव को याद दिलाते हुए कहा ओह मैं तो इसके बारे में पुलिस को पहले भी कई बार बता चुका हूँ केशव ने जवाब दिया हम वहाँ किरण के ऑफिस की एक दोस्त से मिलने के लिए गए थे वो पहले यहाँ जयपुर के ऑफिस में थी फिर बाद में वो अजमेर रहने लगी थी उसका नाम रानी था लेकिन जब हम अजमेर पहुँचे तो वो घर पर नहीं थी पता चला कि वो किसी बिजनेस ट्रिप पर बाहर गई हुई है तो बस हम वहाँ दोपहर तक रहे और फिर दोपहर बाद वापस अपने घर आ गए